प्रश्नोत्तर दीप माला साधक चर्या जिज्ञासा कोई साधक आश्रम की सेवा ही करे और जप न करे तो क्या उसका कल्याण हो सकता है समाधान वह साधक जब क्यों नहीं करता सेवा करते समय मन कहीं न कहीं तो जाता ही होगा उसे जप में लगा सकता है आप कहो कि जप में मन लगाने पर सेवा ही बिगड़ जाती है तो पहले यहाँ से शुरू करो सोचो कि हम भगवान और गुरु की सेवा कर रहे हैं ऐसा सोचने पर सेवा के समय भगवान और गुरु का स्मरण होगा यदि आपके अंदर पक्का निश्चय हो जाए कि भगवान ने ही मुझे इस कार्य में नियुक्त किया है और मैं इसके द्वारा भगवान की और गुरु की सेवा कर रहा हूँ तो आपको उनका स्मरण सेवा के समय होता रहेगा गुरु का स्मरण आने पर मंत्र का स्मरण भी आने लगेगा उस पर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपके लिए वह सहज हो जाएगा आपके विशेष ध्यान दिए बिना ही मंत्र जब चलता रहेगा और आपकी सेवा में कोई विघ्न भी नहीं होगा जिज्ञासा साधक का सबसे बड़ा शत्रु कौन है समाधान आलस्य और प्रमाद से बढ़कर साधक का कोई शत्रु नहीं है अपने कर्तव्य का भान न रहना प्रमाद है और कर्तव्य का भान होने पर भी तामस सुख के लोभ से उसे न करना आलस्य है साधक को रोज रात्रि में सोने से पहले यह विचार करना चाहिए कि जो चौबीस घंटे बीते उन्हें मैंने कर्तव्य में बिताया अथवा कहीं प्रमाद किया सनत कुमार ने धृतराष्ट्र से यही कहा था प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमी सनत है। शरीर छोड़ने का नाम मृत्यु नहीं है प्रमाद ही मृत्यु है अपने कर्तव्य को भूल जाना ही मृत्यु है मनुष्य शरीर किस लिए मिला है मैं के अर्थ को तुम ठीक से जान लो भगवत दर्शन कर लो इसी के लिए मिला है दूसरे किसी शरीर में यह काम नहीं हो सकता इस कर्तव्य को व्यक्ति भूल गया तो मृत्यु के मुख में जाएगा ही जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा आयु का एक क्षण हम करोड़ रुपये में भी नहीं खरीद सकते इतना कीमती समय यदि प्रमाश से व्यर्थ जा रहा है तो इससे बड़ी हानि कोई नहीं हो सकती जिज्ञासा विवेक और वैराग्य को कैसे प्राप्त करें समाधान हमारा सिद्धांत तो एक ही है सच्चाई को झूठलाते रहोगे तो विवेक कभी प्राप्त नहीं हो सकता और जीवन में सच्चाई को स्वीकार करने का अभ्यास बनाओगे तो विवेक प्राप्त हो जाएगा जब विवेक प्राप्त हो जाएगा तो तुम जगत को पढ़ने में समर्थ हो जाओगे जगत को पढ़ लोगे तो इससे वैराग्य हो जाएगा स्कूल में ठीक से पढ़ लोगे पास हो जाओगे तो स्कूल छूट जाएगा जगत को पढ़ोगे तो जगत छूट जाएगा हम लोग जगत की परीक्षा ही नहीं करते परीक्षा करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ केवल धोखा है तब मन एकदम से हट जाएगा नचकेता ने यमराज से यही तो कहा था स्वभावाम यदंत कई सर्वेन्द्रियाणाम जरियंत तेज कठोपनिषद हे धर्मराज्य आप हमें जो विषय दे रहे हैं ये तो शरीर इंद्रिय और मन के तेज को छीन करने वाले हैं जो हमारे तेज को छीन करे ऐसी चीज़ें हमें क्यों दे रहे हैं यदि नचकेता जैसी समझ हमारी बन जाए तो जगत से वैराग्य अवश्य हो जाएगा